अध्याय 32 पशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता ऋषि बोले भगवन हम परम उत्तम पशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं जिसका अनुष्ठान करके श्री ब्रह्मा आदि सब देवता पशुपत माने गए वायु देव ने कहा मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पशुपत व्रत का रहस्य बताता हूं जिसका अर्थावशेष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है चित्रा से युक्त पूर्णिमाशी इसके लिए उत्तम काल है भगवान शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है अथवा क्षेत्र बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश है पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र धारण स्वयस्य यज्ञो पवित्र श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके तीन प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताया हुआ विधि के अनुसार यह पशुपत व्रत धारण करूंगा जब तक यह शरीर गिर ना जाए तब तक के लिए अथवा 12 6 3 वर्षों के लिए अथवा 12 6 3 या 1 महीने के लिए 12 6 3 या 3 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा ले संकल्प करके विल्जा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करे क्रमशः घी समिधा और चारु से हवन करें तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियां दें उस समय बारंबार चिंतन करके कहें मेरे शरीर में ये जो तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं पांचो भूत उनकी पांचो तन्न्य मात्राय पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां पांच विषय त्वचा आदि सात धातु प्राण आदि पांच वायु मन बुद्धि अहंकार प्रकृति पुरुष राग विद्या कला अनियति काल माया शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति तत्व और भगवान शिव तत्व ये कर्मशः तत्व कहे गए हैं विरज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है फिर भगवान शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है तदर अंतर गोबर लाकर उनकी पिंडी बनाए फिर उसे मंत्रों द्वारा अभिंत्रित करके अग्नि में डाल दे इसके बाद उनका आक्रोशण करके उस दिन व्रती केवल हव्यय खाकर रहे जब रात बीत कर प्रातः काल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वो के सब कृत्य करें उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए सिर पूर्णिमा को प्रातः काल इसी तरह हों पर्यंत कर्म करके रुद्र अग्नि का उपसंहार करें तदनंतर प्रयत्न पूर्वक उनमें से भस्म ग्रहण करे इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले चाहे सारा सिर मुंडवा ले या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए अथवा गेरूआ वस्त्र मृगचर्म या फटी पुरानी चीतड़े को ही धारण कर ले एक वस्त्र धारण करे या वक्तल पहन कर रहे कटी में मेघला धारण करके हाथ में दंड ले तदनंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे विर्जा अग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्रित करके अग्निरति भस्म इत्यादि 6 है अर्थवेदीय मंत्रों द्वारा उनमें अपने शरीर में लगाए मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में अच्छी तरह से मल ले इस क्रम से प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करें इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो भगवान शिव का योग आचरण करें तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए यही पशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है इस प्रकार पशुपद व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंगमूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए यदि वैभव हो तो सोने का अश्दल कमल बनवाएं जिसमें नौ प्रकार के रत्न जड़े हों उसमें कर्णिका और केसर भी हो ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावे घना भाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें यह भी न मिले तो केवल भावना में कमल अर्पित करें उस कमल की करनी कामा में पीटी का सही छोटे से स्फटिक मणिमालिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए फिर आसन दे पांच मुख के प्रकार से मूर्ति की परिकल्पना करके पंचंगव या आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराए फिर सुगंधित द्रव्य कपूर चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भोषण भोषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्वपत्र लाल कमल श्वेत कमल नील कमल अनन्य सुगंधित पुष्प पवित्र एवं उत्तम पात्र तथा दूर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपहार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्री द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्थना करें फिर धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करे इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदित करके अपना कल्याण करे उस व्रत में विशेषता है यह सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय ना हो श्रेष्ठ हो और न्याय पूर्वक उपार्जित हुई हो बिल्व पत्र उपल और कमलों की संख्या 1 1000 होनी चाहिए अन्य पत्रों और फूलों में प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए इन सामग्रियों में भी बिल्वपत्र को विशेष यत्पूर्वक जुटाएं उसे भूलकर भी ना छोड़ें सोने का बना हुआ एक ही कमल एक सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है नीलकमल आदि के विषय में भी यही बात है ये सब बिल्वपत्रों के समान ही महत्व रखते हैं अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए अष्टांग अर्ग उत्कृष्ट माना गया है धूप और आलिब चंदन के विषय विशे में विशेष बात यह है कि वामदेव नामक मुख से चंदन तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए कोई-कोई भस्म की जगह अभलेपन का विधान करते हैं दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अंगरू का धूप देना चाहिए तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अंगरू के धूप का विधान है वामदेव के लिए गुग्गलो सजोजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए चरकरा मधु कपूर कपिला गाय का घी चंदन का चूर्ण तथा अगरू नामक काष्ठ आदि का चूर्ण इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के लिए बताया गया है कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक-पृथक अर्घ और आचमन देने का विधान है प्रथम आवरण में श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए उनके साथ ही श्री ब्रह्मा के अंगों की भी पूजा करनी आवश्यक है प्रथम आवरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए तृतीय आवरण में भाव आदि अष्ट मूर्तियों की 11 मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है चौथी आवरण में सभी श्री गणेशवर पूजनीय हैं वंचनावरण में कमल के इब्राहा भाग में क्रमशः 10 दिक्पालों उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए पुनी ब्रह्मा के मानस पुत्रों की ज्योतिर्मैत्रों की सब देवी देवताओं की सभी आकाशचारियों की पाताल वासियों की अखिल मुनीश्वरों की योगियों की सब यज्ञों की द्वादस सूर्यों की मातृकाओं की गणों सहित क्षेत्रपालों की और समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए इन सबको भगवान शंकर जी की व होती मानकर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है इस प्रकार आवरण्य पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक व्रत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करने चाहिए मुख शुद्धि के लिए अत्यंत उपकर्णों सहित तंबूल देकर नाना प्रकार के पूनों से पुनः इस देव का श्रृंगार करें आरती उतारे ततपश्चात पूजन का शेष कृत्या पूर्ण करें याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित शय्या अर्पित करें शय्या पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें रजोचित मनोहर वस्तु में सब प्रकार से संचित कर दें स्वयं पूजन करें दूसरों को भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें इसके बाद स्तुति प्रार्थना और जाप करके पंचशरी विद्या को जपे परिक्रमा और प्रणव करके अपने आप को समर्पित करें सदन अंतर इस्ट देव के सामने ही गुरु भ्रहमान की पूजा करें। इसके बाद अर्ग और आठ फूल देकर पूजित लिंग या मोर्ती से देवता का विसर्जन करें।